चिंतन दुख और उसका निवारण स्वामी आत्मानंद हमारा जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है संसार जब तक अस्तित्व में है, तब तक सुख और दुख दोनों बने रहेंगे वे मानो एक सिक्के के दो पहलू हैं ऐसी अवस्था में जीवन में कभी नहीं आएगी जब केवल सुख ही सुख रहे और दुख बिल्कुल मिट जाए तब फिर दुखों के नाश का क्या तात्पर्य है हमारे धर्मशास्त्र यह बताते हैं कि जिस प्रकार सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं उसी प्रकार दुख की निवृत्ति भी मन की ही अवस्था है मन की यह अवस्था अभ्यास से ही प्राप्त की जाती है भगवान श्री रामकृष्ण इसका एक सुंदर उपाय बताते हैं वे कहते हैं कि संसार में बड़े घर की दासी के समान रहो यही दुख नाश का एकमात्र उपाय है बड़े घर की दासी बाबू का सारा कामकाज करती है बाबू के बच्चे को नहलाती है सवारती है भोजन कराती है घुमाने ले जाती है मेरा राजा बेटा कहकर दुलार करती है यदि बाबू का बच्चा कहीं गिर पड़े तो दासी मेरा लाड़ला मेरा मुन्ना कहती हुई दौड़ पड़ती है बच्चे को उठा लेती है उसे पुचकारती और प्यार करती है पर वह अपने मन में यह खूब जानती है कि वह उसका लाड़ला उसका मुन्ना उसका राजा बेटा नहीं है वह यह खूब जानती है कि उसका लाडला उसका मुन्ना उसका राजा बेटा झोपड़ी में पड़ा रो रहा होगा दासी यह अच्छी तरह से जानती है कि बाबू जिस दिन नोटिस दे देंगे उस दिन से वह घर की दहलीज पर भी पैर न रख सकेगी वह जिसे आज मेरा लाड़ला मेरा मुन्ना मेरा राजा बेटा कहकर गोद में उठाती है उसे तब छूप ही ना सकेगी तो क्या अपने बाबू के बच्चे के प्रति दासी यह जो प्रेम प्रदर्शित करती है वह सब दिखावा है नहीं वह दिखावा नहीं है दासी सचमुच बच्चे को प्यार करती है परंतु उस प्यार में आसक्ति नहीं है आसक्ति न होने के कारण यह है कि उसमें बच्चे के प्रति मेरापन नहीं है ममत्व नहीं है ममत्व मेरापन या आसक्ति के बिना भी प्रेम संभव होता है और यही यथार्थ प्रेम है आसक्ति विरहित प्रेम हमें दुख से ऊपर उठाने की शक्ति रखता है इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि बड़े घर की दासी की तरह रहो घर गृहस्थी है स्त्री पुत्र कलत्र है कोई दोष नहीं सोचो कि वे सब भगवान के दिए हुए हैं अतएव भगवान के हैं सबको अपना कहो प्रेम दिखाओ सबके प्रति पत्नी को मेरी प्रिय कहो पति को मेरे प्रियतम कहो बच्चे को मेरे लाल मेरी मुन्नी कहो कोई दोष नहीं पर हृदय के अंतरतम प्रदेश से यह जानो कि वास्तव में इनमें से मेरा कोई भी नहीं है ये सब भगवान के हैं जिस दिन भगवान का नोटिस आ जाएगा कोई मेरा न रह जाएगा सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, या मैं ही सबको छोड़कर कर चला जाऊँगा वास्तव में यदि कोई मेरा अपना है तो वे हैं ईश्वर यदि कोई मेरी झोपड़ी है तो वह है प्रभु के चरण यह ज्ञान दीप भीतर जलाए रखो यही संसार में रहने का रहस्य है इसी ज्ञान से दुख की निवृत्ति होती है यही बड़े घर की दासी के समान संसार में रहना है मन पर इस विचारधारा का बार बार संस्कार डालना ही अभ्यास कहलाता है जब यभ्यास सज जाता है तब सब कुछ ईश्वरमय हो जाता है किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई वह भी ईश्वर की इच्छा है यदि किसी कार्य में सफलता मिली तो वह भी ईश्वर की इच्छा है यदि कोई कार्य न सधा तो वह भी भगवान की इच्छा है इसका तात्पर्य यह नहीं कि ऐसा साधक निश्चिष हो जाए आलसी हो जाए अकर्मण्य होकर कहने लगे कि प्रयत्न से क्या होगा सब कुछ तो ईश्वरी इच्छा पर निर्भर है प्रत्युत इसका अर्थ यह है कि साधक क्रियाशील बने प्रबल कर्म परायण हो यदि कोई मृत्यु की सयाह पर पड़ा हो तो उसे बचाने के लिए वह अथक प्रयत्न करे और अगर बचा न सके तो कहे कि ईश्वर की इच्छा है कार्य की सिद्धि के लिए जी तोड़ परिश्रम करे पर यदि सफल काम न हो तो कहे कि ईश्वर की इच्छा है यही रसायन है जो दुख पर मरहम का कार्य करता है हम अपना सारा उत्तरदायित्व ईश्वर को सौंप देते हैं इसलिए हमें दुख नहीं व्याप्ता मुनिम साहूकार के व्यापार को चमकाने की अथक चेष्टा करता है यदि साहूकार को घाटा हो गया तो मुनिम दुखी अवश्य होता है पर घाटे का दुख उसे व्याप्त नहीं कर पाता क्योंकि घाटा या लाभ उसका नहीं है वह तो साहूकार का है उसी प्रकार संसार मेरा नहीं है ईश्वर का है परिवार मेरा नहीं है ईश्वर का है मैं तो एक मुनिम हूँ भृत्य हूँ यह भक्ति योगी की कर्म योगी की भाषा है मन की इसी अवस्था में दुखों का नाश संभव है